है पर संबंध में थोड़ी सी बातें कल मैंने आपसे कही आज सबसे पहले यह आपसे कहना चाहूंगा कि समाज बाद में बदलता है पहले मनुष्य का मन बदल जाता है और हमारा दुर्भाग्य है समाज तो परिवर्तन के करीब पहुंच रहा है लेकिन हमारा मन बदलने को बिल्कुल भी नहीं समाज के बदलने का सूत्र ही यही है कि पहले मन बदल जाए क्योंकि समाज को बदलेगा कौन चेतना बदलती है पहले व्यवस्था बदलती है बाद में लेकिन हमारी चेतना बदलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं और बड़ा आश्चर्य तो तब होता है कि वे लोग जो समाज को बदलने के लिए उत्सुक हैं, वे भी चेतना को बदलने के लिए उत्सुक नहीं शायद उन्हें पता ही नहीं कि चेतना के बिना बदले समाज कैसे बदलेगा और अगर चेतना के बिना बदले समाज बदल भी गया तो बदलाहट वैसी ही होगी जैसा आदमी न बदले और सिर्फ वस्त्र बदल जाए कपड़े बदल जाए बहुत ऊपरी होगी और हमारे भीतर प्राणों की धारा पुरानी ही बनी रहेगी इस देश का मन समझना जरूरी है तभी उस मन को बदलने की बात भी हो सकती है क्योंकि जिसे बदलना हो उसे ठीक से समझ लेना आवश्यक है। इस देश का मन अब तक कैसा था क्योंकि उस मन के कारण ही ये देश जैसा रहा वैसा रहा ये देश अगर नहीं बदला पांच हजार वर्षो तक अगर इस देश में कोई क्रांति नहीं हुई तो कारण इसकी चेतना में कुछ तत्व थे जिनके कारण क्रांति असंभव हो गई और वे तत्व अभी भी मौजूद हैं इसलिए क्रांति की बात सफल नहीं हो सकती जब तक वे तत्व भीतर से टूट ना जाएं जैसे इस देश का मन मानस प्रतिभा पूरे अतीत के इतिहास में विचार पर नहीं विश्वास पर आधारित रही और जो देश जो मन जो चेतना विश्वास पर आधारित होती है वो अनिवार्य रूप में अंधि हो जाती है उसके पास सोच विचार की क्षमता छीन हो जाती है मनुष्य के जीवन का ये अनिवार्य वैज्ञानिक अंग है कि हम जिन अंगों का उपयोग करते हैं वे विकसित होते हैं जिन अंगों का उपयोग नहीं करते वे पंगु हो जाते हैं। एक बच्चा पैदा हो और उसके पैर हम बांध दें 20 साल बाद उसके पैर खोले उसके पैर मर चुके हों वो उन पैरों से कभी भी ना चल सके और ये भी हो सकता है कि 20 साल बाद हम उससे कहें कि इसलिए तो हमने तेरे पैर बांधे थे कि तू पैरों से चल ही नहीं सकता और तब वो भी हमारी बात पर भरोसा करेगा क्योंकि चल के देखेगा और गिरेगा अगर आंख बंद रखी जाए 20 वर्षों तक तो आंखें रोशनी खो देंगी हम जिस हिस्से का प्रयोग बंद कर देंगे वो समाप्त हो जाएगा जीवन का आधारभूत नियम है कि हम जिस हिस्से का जितना प्रयोग करते हैं वो उतना विकसित हो जाए जिंदगी ऐसी है जिससे कोई आदमी साइकिल चलाता है वो जब तक पैडल चलाता है तब तक साइकिल चलती है पैडल रोक लेता है साइकिल भी रुक जाती है ऐसा नहीं है कि आपने दो घंटे पैडल चला लिए तो अब कोई चलाने की जरूरत नहीं पैडल चलाते ही रहना पड़ेगा मनुष्य की प्रतिभा विचार से विकसित होती है विश्वास से कुंठित हो जाता भारत का मन आज भी विश्वासी है ऐसा नहीं है कि बूढ़ा आदमी विश्वासी है जिससे हम युवक कहते हैं वो भी उतना ही विश्वास है। और तब बहुत ही निराशा भी प्रतीत होती है कि क्या हो सकेगा युवक इतना विद्रोह करते हुए दिखाई पड़ते हैं वो विद्रोह बहुत ऊपरी है उस विद्रोह में बहुत गहरे प्राण नहीं क्योंकि भीतर उस युवक के मन में भी वही विश्वास की दुनिया अभी भी खड़ी हुई मैं एक इंजीनियर के घर उद का उद्घाटन करने गया बड़े इंजीनियर है जर्मनी से शिक्षित हुए हैं और पंजाब के बड़े नगर मरोना मकान बनाया मुझ मेरे लिए रुके थे कि मैं आऊं तो उनके मकान का उद्घाटन करू मैं गया उनके मकान का फीटा काट रहा था तब मैंने देखा कि मकान के सामने एक हंडी लटकी हुई हंडी के ऊपर आदमी के बाल और हंडी पर आदमी का चेहरा बना हुआ है मैंने पूछा ये क्या है उन्होंने कहा कि मकान को नजर न लग मैंने कहा कि इंजीनियर हो कि तुम जर्मनी से लौटे मकान को भी नजर लगती है वे कहने लगे कि नहीं नहीं मैं तो मानता लेकिन और सब लोग कहते हैं तो मैंने सोचा हर्ज क्या है मैंने कहा हर्ज बहुत बड़ा है क्योंकि जब जर्मनी से लौटा हुआ इंजीनियर भी मकान को नजर लगाने का इंतजाम करता हो बचाने तो पास पड़ोस का ग्रामीण आदमी क्या करे? उसे भरोसा मिलेगा कि ठीक तुम शिक्षित होकर अशिक्षित मान्यताओं को बल दे रहे हो मैं एक डॉक्टर के घर में मेहमान था कल करते सांझ को निकलता था मुझे लेके जा रहे उनकी लड़की को छींक आ गई उन्होंने कहा एक मिनट रुक जाए मैंने उनसे कहा आप डॉक्टर हो और बली जानते हो क्या आपकी लड़की की छींक से मेरा कोई भी लेना देना नहीं और आपकी लड़की को छींक आए तो किसी के रुकने की कोई जरूरत नहीं है और भली जानते हो कि छींक के आने के कारण क्या है डॉक्टर ने कहा भली जानता हो कि छींक क्यों आती लेकिन रुकने में हर्ष क्या है वो हमारा जो भीतर गहरे में दबा हुआ मन है वो समझौता खोज रहा है कंप्रोमाइज खोज रहा है अभी डॉक्टर का चेतन मन जानता है कि छींक का क्या अर्थ लेकिन इसका आचरण है इस इसका अनुकांक्षा से जो समाज ने इसे दिया वो कहता रुक भी जाओ दोनों के बीच समझौता कर लो जानते नहीं कि छीक क्यों आई है लेकिन फिर भी ना जानने के समय में जो विश्वास बनाया था वो भी काम कर रहा है वो भी हटता नहीं विद्यार्थी आंदोलन करेगा मोर्चे उठाएगा हड़ताल करेगा विरोध करेगा कांच तोड़ेगा पसें जलाएगा और परीक्षा के समय वो भी हनुमान जी के मंदिर के पास दिखाई पड़ेगा परीक्षा के वक्त वो भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे परीक्षा के समय उसे भी परमात्मा वापस सार्थक मालूम होने लगे हमारा ऊपर का मन तो शिक्षित हुआ है उसने थोड़ा बहुत सोच विचार शुरू किया है लेकिन भीतर का गहरा मन अब भी विश्वास में दबा है उस गहरे मन को बिना बदले हुए ये समाज परिवर्तित नहीं हो सकता क्यों क्योंकि विश्वास के अपने नियम विचार के अपने नियम विचार में विद्रोह छिपा है सदा विचार विद्रोही है आप विचार करेंगे तो विद्रोही हो ही जाएंगे अगर विचार किया तो आपको तो बहुत चीजें गलत दिखाई पड़ने लगेंगी और जो गलत दिखाई पड़ने लगेगा उसके साथ खड़े रहना असंभव हो जाएगा इसलिए दुनिया के सभी शोषक चाहे वे राजनेता हो और चाहे धर्मगुरु हो मनुष्य के मन को विचार करने से रोकने का सारा इंतजाम विद्रोह ले आएगा आज नहीं कल विचार के पीछे विद्रोह की छाया आने ही वाली है इसलिए विचार को ही तोड़ दो ताकि विद्रोह ना आ सके और विचार की जगह विश्वास के बीच बो क्योंकि विश्वास कभी विद्रोह नहीं करता विश्वास विद्रोह कर ही नहीं सकता जितना बिलीविंग माइंड है जितना विश्वास करने वाला चित्त है, उतना अविद्रोही प्रतिगामी रिएक्शनरी पुराने को पकड़ के रोका रहने वाला मन होता है। हम अब भी विश्वासी हैं। इसलिए समाज बदलेगा नहीं समाज के वस्त्र ही बदल पाएंगे आत्मा नहीं और आत्मा पुरानी हो और वस्त्र नए हो जाए तो अत्यंत बेचैनी शुरू हो जाती है क्योंकि समाज का व्यक्तित्व हो जाता है समाज के व्यक्तित्व के दो हिस्से हो जाते हैं और विपरीत हिस्से एक ही आंतरिक तनाव और विरोध और द्वंद और तकलीफ शुरू हो जाती है ये हमारी स्थिति हम सीजोफ्रेनिक खंड खंड विरोध खंडो में बढ़ जाने के लिए तैयार करे पुराना मन अपने सूत्रों के साथ काम कर रहा है नए मन की परत ऊपर से बैठती जा रही है पुराने मन में मनु है या है नए मन में मार्क्स और फ्राइड और सब एक साथ और भारत का मन एक अजीब तरह की खिचड़ी हो गया है जिसमे सफाई नहीं है जिसमे क्लैरिटी नहीं है जिसमे स्पष्ट निर्णय नहीं और जिसके पास स्पष्ट रेखाओं वाला व्यक्तित्व नहीं है जिसके भीतर सब है जिसके पास बैलगाड़ी की दुनिया में पैदा किए गए विश्वास है और जेट की दुनिया में पैदा किए गए विचार हैं। हजारों सदियों का फासला एक ही साथ मौजूद है हमारी सड़क जैसी हालत है हमारे मन की भी उस पे बैलगाड़ी भी चल रही उस पे कार भी चल रही उस पे भैंस भी गुजर रही है उससे भी निकल रहा है उससे पैदल आदमी भी जा रहा है ऊपर हवाई जहाज भी उड़ रहा है हजारों सदियां एक साथ सूरत की सड़क पे देखी जाती ऐसा ही हमारा मन भी है उसमें भी हजारों सदी और हर सदी के दिए गए अलग अलग विश्वास विचार वो सब इकट्ठे हो गए इस चित्त को समझ लेना जरूरी है अंदर हमेशा बदलना मुश्किल हो जाए तो पहली बात आपसे ये कहना चाहता हूं अगर समाज में परिवर्तन चाहिए और चाहे बिना कोई उपाय नहीं है तो हमारे मन के विश्वास के आधार अलग कर देने होंगे विचार करना शुरू करना पड़ेगा विचार करना कष्टपूर्ण है विश्वास करना सुविधापूर्ण कन्वीनियंट क्योंकि तो विश्वास करने में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता सिर्फ विश्वास करना पड़ता विचार करने में हमें बहुत कुछ करना पड़ता है विचार करने में हमें ही निष्कर्ष तक पहुंचना पड़ता है विचार में एक यात्रा है विश्वास में विश्राम तो भारत का मन विश्राम कर रहा है हजारों साल विश्वास की छाया में आंख बंद किए पड़ा है मान लिया है इसलिए खोजने की जरूरत नहीं रही इसलिए भारत में साइंस पैदा नहीं हो सकी हो सकती थी सबसे पहले सारी पृथ्वी पर सबसे पहले ये जमीन सभ्य सब हुई सबसे पहले पृथ्वी पर इस जमीन ने भाका को जन्माया सबसे पहले पृथ्वी पर इस जमीन को गणित का बोध आया जिनके पास सारे सूत्र आ गए थे सबसे पहले वह सबसे पीछे खड़े हैं एक मेरे चमत्कार गणित हमने खोजा ये एक दो तीन चार से नौ तक की जो गिनती है यह सारी दुनिया में हमसे फैली ये हमसे गई सारी दुनिया लेकिन आइंस्टीन हम पैदा नहीं करते आइंस्टीन को और पैदा न्यूटन हम पैदा नहीं करते वो कोई और पैदा करते सबसे पहले जिन्होंने गणित पैदा किया गणित की ऊंचाइया वे क्यों न छू सके सबसे पहले जिन्होंने भाषा पैदा की वे वे विचार की ऊंचाइया तो न छू सके आज से कोई पांच हजार साल पहले हमने सभ्यता सब को सबसे पहले जन्म दिया लेकिन हमने न्यू घर के छोड़ दी ऊपर का भवन नहीं बनाया वो भवन किन्हीं और उन्होंने बना लिया आज हम उन्हीं के सामने भीख मांगते हुए खड़े दुनिया की सारी भाषाएं करीब करीब संस्कृत से जन्मी रूस की भाषा में कोई 20 प्रतिशत शब्द संस्कृत के लिथुआनियन में कोई 75 प्रतिशत शब्द संस्कृत के ग्रीक या रोमन या अंग्रेजी या जर्मन सारी भाषाएं संस्कृत से उधार गणित हमसे फैला और सारी जगत में गया लेकिन विचार हम न कर पाए और हम विश्वास से घिरते चले गए विश्वास ने जो हो गया उसे स्वीकार करके बैठ गया फिर पांच हजार साल उसने कोई यात्रा नहीं। वो अपनी संस्कृत की किताब लिए दोहराता रहा बार बार दो रहा आवृत्ति और पाठ करता रहा जो उसने पा था उसका गुणगान करता रहा लेकिन ध्यान रहे जो हमने पाया है उसे भी बचाना हो तो रोज नए को पाते रहना होता है जो हमने पा लिया है उसकी सुरक्षा के लिए भी रोज नए को पाने की जरूरत पड़ती है एक आसि धन कमाता है अगर उसने दस हजार रुपए पा लिए तो वो भलीभांति जानता है कि दस हजार भी ना बचेंगे अगर ग्यारहवा हजार नहीं पैदा किया जाता है ये दस हजार भी बचाने हैं तो ग्यारहवा हजार पैदा होता रहना चाहिए नहीं तो ये दस भी खो जाएंगे इस जगत में या तो आगे जाओ या पीछे जाना पड़ता है खड़े होने के लिए कोई नहीं यहां ठहर के खड़े नहीं हो सकते अगर अपनी ही जगह पे भी खड़ा रहना हो तो भी आगे के लिए दौड़ते रहने की जरूरत पड़ती है और अगर किसी ने सोचा कि जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहे तो आगे जाना बंद हो जाता है पीछे जाना तत्काल शुरू हो जाता है क्योंकि जगत में तो ही गति बढ़ो या गिरो रुक नहीं सकते एडिंगटन ने अपने संस्मरणों में एक बहुत अद्भुत बात लिखी उसने लिखा है कि मैं सारी भाषा में खोजबीन करके एक शब्द को बिल्कुल झूठ पाया और वो शब्द है रेस्ट विश्राम रेस्ट जैसी कोई स्थिति जगत में है ही नहीं एक क्षण को भी कोई चीज ठहरी हुई नहीं है या तो आगे जा रही है या पीछे जा रही जा रही बुद्ध तो कहते थे है शब्द का प्रयोग ही गलत है क्योंकि प्रत्येक चीज हो रही है है कि स्थिति में कोई चीज नहीं हम कहते हैं नदी है गलत कहते हैं नदी हो रही है हम कहते हैं बूढ़ा है गलत कहते हैं बूढ़ा हो रहा है हम कहते हैं जवान गलत कैसे जवान हो रहा है हर चीज होने की हालत में है कि हालत में कोई भी चीज नहीं कोई चीज कहीं ठहरी हुई नहीं सब चीजें हो रही है लेकिन भारत विश्वास को पकड़ के होने की प्रक्रिया छोड़कर है कि प्रक्रिया में विश्राम करने लगा हाँ विश्वास एक जरूर ऐसी चीज है जो है तो एडिंगटन अगर मुझे मिलता तो उससे मैं कहता की तुम गलत कैसे हो एक चीज है जो रेस्ट में सदा रहती है वो है बिलीफ वो कभी होती नहीं वो जहां वहीं रहती है विश्वास जो है वो सदा ठहरा हुआ है उसमें कोई गति नहीं कोई कंपन नहीं कोई आगे पीछे कुछ भी नहीं वो जहां वहीं। इसलिए विश्वास जगत में सबसे मरी हुई चीज क्योंकि जिंदगी का लक्षण है होना मृत्यु का लक्षण है न होने की स्थिति में हो जाना विश्वास मरी हुई चीज लेकिन मरी हुई चीजें कन्वीनियंट होते सुविधापूर्ण होती अगर आपके घर में दस आदमी जिंदा हैं तो बहुत तरह के उपद्रव होंगे और अगर दस आदमी मरे हुए हैं तो कोई उपद्रव नहीं होगा मरघट तो कोई उपद्रव होते हैं? कोई उपद्रव नहीं जिंदगी के साथ उपद्रव है मृत्यु के साथ कोई उपद्रव नहीं हमें शायद समझ में आ गया कि विश्वास के साथ सुविधा से जीत नहीं मैं आपसे कहता हूं विश्वास के साथ सुविधा से मर सकेंगे जीना हो तो जीना तो सुविधा के साथ नहीं हो सकता जीना हो तो श्रम के साथ होगा जीना हो तो परिवर्तन के साथ होगा जीना हो तो संघर्ष के साथ होगा विचार के साथ विद्रोह है विश्वास के साथ संतोष विचार के साथ गति है विश्वास के साथ मृत्यु है विश्वास के साथ अतीत है विचार के साथ भविष्य हमें भारत के मन से विश्वास का जड़े उखाड़ कर देख पड़े तो हम विचार का बीज बो सकते हैं अन्यथा नहीं संभव हो पाया और अगर हमने की जरे की, और विश्वास की जड़े भीतर रहने दी और ऊपर से विचार के बीज बो दिए तो वो जो भारत का गहरा विश्वासी मन है विचार पर भी विश्वास कर लेता है मेरे पास भी विश्वासी इकट्ठे हो जाते वो विश्वास ही विश्वास कर लेते हैं भरोसे का नहीं उस पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए लेकिन मेरे पास भी कोई आ जाता है वो कहता है हम तो आपकी बात को बिल्कुल मानते हैं, आप जो कहते हैं बिल्कुल ठीक हमारी बड़ी श्रद्धा आपके प्रति हो गई बड़ा खतरा है मैं श्रद्धा उखाड़ने की कोशिश में लगाऊ मुझ पर ही श्रद्धा करना <laughs> वो जो उसके भीतर विश्वास वाला चित्त है वो कहता है ठीक है चलो दूसरा विश्वास छोड़ते हैं आपको ही पकड़ लेते इसलिए देश में विचार करने वाले लोग पैदा ना हुए हो ऐसा नहीं है लेकिन ये देश इतना गहरा विश्वास से भरा है कि विचार करने वाले लोगों को आत्मसात कर जाता उनको पी जाता है बुद्ध पैदा हुए बुद्ध जैसा विचार करने वाला पृथ्वी पर मुश्किल से कभी कोई पैदा होता है हम बुद्ध को भी पी गए बुद्ध ने कहा कोई भगवान नहीं है हमने कहा कि तुम्हें भगवान <laughs> बुद्ध ने कहा कोई मूर्तियां मत बनाना किसी की पूजा मत करना कोई पूज नहीं है हमने बुद्ध की इतनी मूर्तियां बनाई जितनी दुनिया में किसी आदमी की नहीं बुद्ध की एक एक मंदिर है ऐसे आज पृथ्वी पर जन्म में दस हजार मूर्तियां बुद्ध की मूर्तियां इतनी बनी इतनी बनी कि दुनिया पहली दफे बुद्ध की मूर्तियों के द्वारा ही मूर्तियों से परिचित हुई इसलिए जब हिंदुस्तान के बाहर मूर्तियां गई तो सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां गई इसलिए अरब में और ईरान में और इराक में जब पहली दफे मूर्तियां गई तो बुद्ध की गई उन्होंने पूछा ये क्या है तो लोगों ने कहा यह बुद्ध इसलिए उनके पास मूर्ति का जो शब्द है वो है बुद्ध बुद्ध बुद्ध का बिगड़ा हुआ रूप उन्होंने समझाया कि बुद्ध बुद्ध ही उनके लिए मूर्ति का पर्याय बन गया बुद्ध बुद्ध का बिगड़ा हुआ रूप बुद्ध परस्त का मतलब है बुद्ध बुद्ध परस्त। और बुद्ध ने कहा था मेरी मत बनाना। ये मुल्क बहुत इसके में इतना अच्छा आदमी पैदा हुआ बुद्ध जिसने हमें सिखाया मूर्तियां ना बनाना तो कम से कम इसकी मूर्तियां तो बनाए इसकी तो पूजा करेगी बुद्ध ने कहा किसी की करण में मत जाना क्योंकि जो किसी की भी शरण में जाता है वो आत्मघाती है हमने कहा बुद्ध हम शरण हम गच्छा हम बुद्ध की ही शरण में जाते हैं क्योंकि तुमने हमें ज्ञान दिया तुमने हमें जगाया अब हम तुम्हारी शरण में आ इसे तोड़ना पड़े इसलिए हम 25 सदियों में ऐसा नहीं कि हमने विचारक पैदा नहीं किए हमने विचारक पैदा किए लेकिन विश्वास के सागर में विचार की बूंद खो गई गिरी और खो गई गिरी और खो गई और हम उनको आत्मसात करते चले दूसरे मुल्कों ने विचार को आत्मसात नहीं किया दूसरे मुल्क विचार से लड़े और लड़ने में उनको बदलना पड़ा यूनान ने सुक्रात को सूली पे चढ़ा दिया हमने बुद्ध की पूजा कर दी अब ये मैं आपसे कहूंगा कि यूनान को बुद्ध अगर मिलते तो वो उनको भी सूली पे चढ़ा देते क्योंकि तो वो कहते कि गलत है ये बात हम विश्वासी हैं तो हम विचार की बात न मानेंगे लेकिन ये विचार की यात्रा शुरू हो गई अगर हमने बुद्ध से कहा होता कि हम श्रद्धालु लोग हैं हम तुम्हारी बात न मानेंगे तो भी अच्छा होता है क्योंकि न मानने के लिए भी विचार करना पड़ता है हमने कहा हम विश्वासी लोग हैं आप जो कहते हो विश्वास के खिलाफ हम इसको नहीं मान लेंगे हम आपकी भी पूजा करेंगे हमने एक तीर्थंकर को गोली ना मारी हमने यह बुद्ध को सूली पे न चढ़ाया क्योंकि हम उनको आत्मसात कर दे। यूनान ने सुक्रात को जय पिला हम विश्वासी हैं, हम तुम्हारी बात कैसे मानेंगे लेकिन इस लड़ने में उनको विचार में पड़ जाना पड़ा और यूनान में पहली दफे विज्ञान का जन्म हो गया सुकरात को यूनान अभी तक नहीं पचा पाया लेकिन हम बचा गए ये हमारा दुर्भाग्य सिद्ध हुआ है अवतार बना दिया तुम भी भगवान हो तुम्हारी भी प्रतिभा है विचार को बचा जाने की इस प्रतिभा के प्रति जागना पड़ेगा ये बहुत महंगी पड़ गई है इसे हटाना पड़ेगा इसे मिटाना पड़ेगा इसे जड़मू से उखाड़ना पड़ेगा लेकिन जो न्यस्त स्वार्थ है उनके पक्ष में है ये बात उनको ये बहुत रुचिकर है ये बहुत हितकर। नेता नहीं चाहता कि अनुयायी कभी भी सोचे क्योंकि अगर अनुयायी सोचेगा तो नेता कहा होगा फिर जिस दिन अनुयायी खुद सोचेगा उस दिन नेता की कोई जगह नहीं रह जाती असल में अनुयायी नहीं सोचता इसलिए नेता के सोचने को मौका मिलता है नेतृत्व मिलता है जिस दिन सोचेगा, उस दिन नेता से कहेगा आप जाइए जो काम आप हमारे लिए करते थे वो हमने खुद ही करना शुरू कर दिया है अगर धार्मिक सोचेगा तो धर्म गुरु का क्या होगा इसलिए दुनिया में जो न्यस्त स्वार्थ है वे न्यस्त विश्वास का शोषण कर रहे हैं मैं एक कहानी निरंतर कहता रहा हूं बहुत प्रीतिकर है मुझे आपसे भी कहूँ सुना है मैंने कि किसी गांव में एक छोटी सी तेली की दुकान पर एक सुबह एक विचारक गया जब वो तेल ले रहा है तब उसने देखा कि पीछे तेली का कोलहू चल रहा है और बैल जो है बिना किसी के हाथ के कोलहू को चला रहा है उस विचारक को बड़ी हैरानी हुई हम गए होते हमें कोई हैरानी ना होती हम देखते ही ना हमें पता भी ना चलता कि क्या हो रहा है हम सवाल भी ना उठाते क्योंकि सवाल विश्वासी आदमी कभी भी नहीं उठाता विश्वासी आदमी के पास जवाब रेडीमेड रहते हैं सवाल बिल्कुल नहीं रहते उस विचारक ने कहा कि आश्चर्य ये बैल तुम कहां से ले आए ये बैल हिंदुस्तानी मालूम नहीं पड़ता हिंदुस्तान में तो चपरासी से लेके राष्ट्रपति तक को जब तक कोई पीछे से हाथे ना कोई चलता ही नहीं ये बैल तुम्हें कहा मिल गया तुमने कहा से खोज लिया इसे कोई चला नहीं रहा और बैल को चला रहा है उस तेली ने कहा कि नहीं आपको पता नहीं चला रहे हैं हम ही इतने भी लेकिन तरकीब में जरा सूक्ष्म और परोक्ष इनडायरेक्ट उस विचारक ने कहा कि मुझे जरा ज्ञान दो क्या तरकीब है उस गोरू के चलाने वाले मालिक ने उस तेली ने कहा जरा ठीक तो देखो बैल की आंखों पे पट्टिया बंधी बैल को दिखाई नहीं पड़ता कि कोई पीछे चला रहा है कि नहीं चला रहा आंख पे पट्टिया जब भी किसी से कोलू चलवाना हो सब पहला नियम है उसकी आंख पर पट्टी बांध दो विश्वास आंख पे पट्टी बांधना है आंख मत खोलो जो आंख खोलेगा वो नरक जाएगा जो आंख बंद रखेगा उसके लिए स्वर्ग और बहस में सब सब इंसान आंख पे पट्टी बांध दो डरा दो कि आंख खोली तो भटक जाओगे आंख बंद रहो इसलिए ग्रंथ कहते हैं कि संदेह किया तो भटक जाओगे विश्वास रखो तो। विचार करने का ये मैं समझ गया लेकिन बैल कभी रुक के भी तो पता लगा सकता है कि पीछे कोई हांकने वाला है या नहीं उस तेली ने कहा कि अगर बैल इतना ही समझदार होता तो पहली तो बात है आंख पे पट्टी न बांधने देगा और दूसरी बात है अगर बैल इतना ही समझदार होता तो बैल तेल बेचता हम कोलू चलाते हमने काफी सोच विचार किया है कभी बैल कोलू चला रहा और हम दुकान चला रहे हमने पीछे आदमी नहीं था घंटी बंधी है घंटी मुझे भी सुनाई पड़ रही एक आखिरी सवाल और तेरा बैल कभी खड़े होकर सिर हिला के घंटे नहीं बजाता रहता उस तेली का कहा महाराज जरा धीरे बोलो कहीं बैल न सुन ले और आप दोबारा से कहीं और से तेल ले लेना ये महंगा सौदा है ऐसे आदमियों का आना जाना ठीक नहीं हमारी दुकान बड़े मजे से चल रही कहा की फिजूल की बातें उठाते आदमी कैसे हो कैसे बेकार के सवाल पूछते हो कुछ है जिनका स्वार्थ है कि आदमी अंधार है कुछ है जिनका स्वार्थ है कि आदमी की आंख में जाए और मजा ये है कि जिन पर हम भरोसा करते हैं वे ही कुछ नेता गुरु मंदिर मस्जिद वे ही वे ही जिनके हम पैर पकड़े उनका ही स्वार्थ है कि आदमी में विचार पैदा न हो इसलिए वे वे की हत्या हत्या करते करते चले जाते हैं। वे जितनी हत्या करते हैं, उतने जोर से हम पैर हैं। हम जितने जोर से पैर पकड़ते हैं उतने जोर से हत्या हो जाती है ये चलता रहा है इसे तोड़ने की तैयारी भारत को दिखानी पड़े जिस चौराहे पे हम खड़े हैं अगर वहां से हम विश्वास लेकर ही आगे बढ़े हमारा कोई भविष्य नहीं है इस चौराहे से हमें विचार लेके आगे बढ़ना होगा निश्चित ही विचार और विश्वास की प्रक्रियाएं बुनियादी रूप से अलग है इसलिए के को समझ लेना चाहिए आइंस्टीन से किसी ने मरने के कुछ दिन पहले पूछा है कि आप एक विचारक में और एक विश्वासी में क्या फर्क करते हैं। मैं थोड़ा सा ही फर्क करता हूं अगर विचारक से सौ सवाल पूछो तो निन्यानवे सवालों के संबंध में कहेगा मुझे मालूम नहीं और जिस एक सवाल के संबंध में उसे मालूम होगा तो कहेगा कि मुझे मालूम है लेकिन जितना मुझे मालूम है उतना कह रहा हूं ये उत्तर अंतिम नहीं है अल्टीमेट नहीं कल और भी मालूम हो सकता है और तब उत्तर बदल सकता है विचार करने वाले के पास बंधे हुए अंतिम उत्तर नहीं हो सकते विचार करने वाले के पास सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं हो सकते जिंदगी बहुत जटिल और जिंदगी बहुत गहरा बहस और जिंदगी में बहुत कुछ अज्ञात और आनंद विचार करने वाले को दिखाई पड़ता है कि ज्ञान बहुत छोटा है जैसे अमावस की अनेरी रात में एक हाथ में मिट्टी का छोटा सा दिया है चारों तरफ गंगो रंधेरा और छोटा सा मिट्टी का दिया और वो ज्योति भी प्रतिपल बुझी बुझी होती है हवा के झोंके आते और ज्योत बुझने को होती है और अंधेरा पढ़ने को होता है प्रतिपल अंधेरा चारों तरफ से ज्योति को घेरे हुए मजा यह है कि उस ज्योति में सिवाय अंधेरे के और कुछ भी दिखाई भी नहीं पड़ता विचार के पास अंतिम उत्तर नहीं हो सकते विचार के पास ज्यादा से ज्यादा काम चला उत्तर हो सकते हैं और विचार के पास सभी उत्तर नहीं हो सकते विश्वास के पास सभी उत्तर और काम चलाओ नहीं है अल्टीमेट आखिरी विश्वास के लिए सब मालूम है कुछ अज्ञात नहीं है कोई रहस्य नहीं है उसे परमात्मा का घर ठिकाना भी पता है स्वर्ग और नकद की गहराई और लंबाई और चौड़ाई भी पता है उसे सब पता है विश्वासी परम ज्ञानी और विचारक परम अज्ञानी इसलिए हमारे अहंकार को विश्वास में तो मजा आता है विचार में तकलीफ होती है तो क्योंकि विश्वास करके हम भी परम ज्ञानी हो जाते हैं, विश्वास करके हमारे पास भी सभी उत्तर आ जाते हर चीज का उत्तर है और विचार करके हमारे जो बंदे बनाए उत्तर थे वे भी थे पट जाते और धीरे धीरे हाथ खाली हो जाते लेकिन ध्यान रहे झूठे परम उत्तर झूठे अंतिम उत्तर सच्चे काम चलाऊ उत्तरों से भी बेकार उनका कोई मूल्य नहीं इसलिए हिंदुस्तान को सब पता है और फिर भी कुछ पता नहीं परमात्मा का पता है ब्रह्म का पता है माया का पता है गेहूं पैदा करना पता नहीं स्वर्ग नर्क सब पता है साइकिल का पंचर जोड़ना पता नहीं छोटी छोटी चीजें पता नहीं और बड़ी बड़ी सब चीजें पता नहीं शक होता है क्योंकि बड़ी चीजें तभी पता हो सकती हैं जब छोटी चीजों की सीढ़ियों से चढ़ा गया हो लेकिन बड़ी चीजों के पता होने का सिर्फ एक ही कारण है कि उनके जांच का कोई उपाय नहीं है उनकी प्रयोगशाला में कोई परीक्षा नहीं हो सकती की तुम्हारा ब्रह्म कहाँ है कि तुम्हारा कहा स्वर्ग कहाँ है उसकी कोई चूंकि जांच नहीं हो सकती इसलिए मजे से पता है और फिर जिसको जो पता है मुसलमान अपना पता रखे हिंदू अपना जैन अपना महावीर के अनुयायी उस समय में अनुयायी महावीर के अनुमारकर ज्यादा गहरे नहीं जा पाया अभी तीन का ही पता लगा पाया है मखली गोसाल के अनुयायी कहते थे तुम दोनों के तीर्थंकर ज्यादा गहरे नहीं गए सात सौ नरक है हमारा गुरु सात सौ नरकों का पता लगा गया अब ये मजा ऐसा है कि इसकी कोई जांच तोल नहीं हो सकती कि तीन है कि सात है कि सात सौ है कि सात हजार है ये बच्चों का खेल हो गया कहानियां गढ़ना हो गया ये कहानियां गढ़ी जा सकती है और हजारों साल तक चल सकती है लेकिन इनसे जिंदगी का कोई हित नहीं होता ज्ञान भी सीढ़ियों से यात्रा करता है और ज्ञान भी पहले जो क्षुद्रतम है उसे जानता है तब विराट को जान पाता है विचार की प्रक्रिया जो निकट है उसे जानने से शुरू होती है विश्वास की प्रक्रिया जो दूर है उसे मानने से शुरू होती है विचार की प्रक्रिया जो हाथ के पास है उसे पहचानने से शुरू होती है विश्वास की प्रक्रिया जो अंतिम किसी दूर असीम कोने पर खड़ा है उसे मानने से शुरू होती है उसकी जांच का कोई उपाय नहीं होता इसलिए विश्वासी कौन एक्सपेरिमेंटल नहीं हो पाती प्रयोगात्मक नहीं हो पाती क्योंकि प्रयोग तो हाथ के पास किया जा सकता है दूर का प्रयोग नहीं किया जाता विचार करने वाली कौम प्रयोगात्मक हो पाती प्रयोग से विज्ञान का जन्म होता है विज्ञान को हम जन्म नहीं दे पाए और बिना विज्ञान के इस देश का कोई भविष्य नहीं है लेकिन एक बात ठीक से समझ लें जो बुनियादी सवाल उठेगा साइंटिफिक माइंड वैज्ञानिक मन और विज्ञान के द्वारा शिक्षित हुआ मन दोनों में बहुत फर्क वैज्ञानिक मन अलग बात और विज्ञान की शिक्षा लिया हुआ मन बिल्कुल अलग बात है वो सिर्फ टेक्नीशियन एक आदमी एमएससी हो जाए पीएचडी हो जाए एक आदमी विज्ञान की आखिरी उपाधि पाले तो भी वैज्ञानिक नहीं हो जाता सिर्फ उसके पास इंफॉर्मेशन होती संग्रह होता है लेकिन चित्त का वैज्ञानिक होना बहुत दूसरी बात यह हो सकता है कि यह आदमी फिर भी विश्वासी हो और विश्वास ही करता चला जाए ये विज्ञान की किताबों पर भी विश्वास कर ले इसे जो बताया जाए वो मान ले कि आरमी आखिरी ठीक है न्यूटन ठीक है आइंस्टीन ठीक कल कहता था कृष्ण ठीक है महावीर ठीक है बुद्ध ठीक है जिस तरह श्रद्धा पूर्वक उन्हें स्वीकार करता था उसी तरह श्रद्धा पूर्वक आइंस्टीन को स्वीकार कर ले तो ये विज्ञान का स्नातक हो जाएगा लेकिन वैज्ञानिक ना हो पाएगा इसलिए हम हिंदुस्तान में एक बड़ी भूल में पड़ रहे हैं हिंदुस्तान को साइंटिफिक माइंड की जरूरत है और हम सोच रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी से साइंस के ग्रेजुएट निकाल के काम पूरा कर लेंगे वो पूरा नहीं होने वाला क्योंकि वो जो साइंस का ग्रेजुएट है वो भी यूनिवर्सिटी से निकल के घोड़े पे बैठ के दुबला बन जाता है वो भी बैंड बाजा बजाता हुआ शादी करने चला जाता है वो भी जन्म कुंडली दिखा के तिथि निकलवा लेता है वो भी हाथ की रेखा दिखलवा के पूछता है कि परीक्षा पास होगा कि नहीं धन मिलेगा कि नहीं तो ये जो ये जो आदमी है ये स्नातक हो जाएगा ये विज्ञान की परीक्षा पास कर लेगा लेकिन वैज्ञानिक वैज्ञानिक होना बहुत दूसरी बात है और विज्ञान के स्नातकों से देश नहीं बदलेगा वैज्ञानिक चित्त से देश बदलेगा वैज्ञानिक चित्त का मतलब है तर्क करने वाला चित्र प्रश्न पूछने वाला चित्त जल्दी से उत्तर मान लेने वाला चित्र नहीं जब तक पूछ सके पूछने वाला चित्त पूछता ही जाने वाला चित। लेकिन हमने हजारों साल से ऐसे चित्त की गर्दन काट दी सुना है मैंने कि जनक ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया था उस जमाने के सारे ज्ञानियों को इकट्ठा किया उस दिन इस मुल्क के भाग्य का फैसला हो गया था इस चौरसते उस फैसले को फिर से बदलने की जरूरत आ गई जनक के जमाने के जितने ज्ञानी थे उसने इकट्ठे किए थे उसने 1000 गायें अपने द्वार पर खड़ी कर रखी थी उन गायों के सींगों पर सोना चढ़ा दिया था हीरे चढ़ दिए थे और कहा था कि जो सबसे ज्यादा ज्ञानी होगा तो वो इन गायों को ले जाएगा बड़े बड़े ज्ञानी आए बड़े बड़े पंडित आए विचारक आए सभा में बड़ा विवाद हुआ पीछे ही अकबल को खबर मिली वो भी आया वो अपने शिष्यों को लेके आया वो दरवाजे के भीतर घुसा और उसने शिष्यों से कहा कि जाओ गायों को तो पहले घर ले जाओ निपटारा हम पीछे कर ले गाय धूप में खड़ी बहुत थक गई हो सारी सभा घबरा गई जनक भी कुछ बोल ना सका लेकिन कोई भी ये ना समझा कि इस तरह दम्भ की भाषा बोलने वाला आदमी ज्ञानी नहीं हो सकता यागबल भीतर गया आकड़ता हुआ उसने सबको हरा दिया तब एक स्त्री गार्गी खड़ी हुई और गार्गी ने यादवल से प्रश्न पूछने शुरू किए उसके प्रश्नों से घबराने लगा क्योंकि दंभ जो है है है है वो सदा अज्ञान के ऊपर खड़ा होता प्रश्नों से बहुत घबराता गार्गी ही चली गई ने आखिर में कहा कि जो भी है सब ब्रह्म है गार्गी ने पूछा कि मैं ये जानना चाहती हूँ ब्रह्म किस पर आधारित याग बल्ब गार्गी अब जवान बंद कर अन्यथा तेरा से नीचे गिरा दिया जाएगा और उस सभा के सारे लोग चुपचाप बैठे सुनते रहे और जनक भी चुपचाप सुनता रहा उस स्त्री ने ठीक सवाल पूछा वो स्त्री के पास एक वैज्ञानिक बुद्धि थी लेकिन अकबल के पास एक विश्वासी बुद्धि थी और उसने कहा कि तेरा सिर गिर जाएगा नीचे अगर और सवाल पूछेगी ये अति प्रश्न हो गया ये सीमा के बाहर जाना है आधार मत पूछ बस जब हम कहते हैं अति प्रश्न हो गया तब भी वैज्ञानिक चित्त मर जाता है असल में वैज्ञानिक चित्र के लिए अति प्रश्न है ही नहीं ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो न पूछा जा सके और अगर ऐसा कोई प्रश्न है जो नहीं पूछा जा सकता तो उसे तो सबसे पहले पूछा जाना चाहिए क्योंकि वो जरूर गहरे में जिंदगी का प्रश्न होगा जो नहीं पूछा जा सकता गार्गी चुप हो गई वो सभा चुप हो गई याकबल गायों को घेर के चला गया उस दिन से पांच साल हो गए हमने अति प्रश्न नहीं पूछे और जब अति प्रश्न नहीं पूछे तो हिम्मत टूटती चली गई फिर हमने प्रश्न ही पूछना बंद कर दिए फिर हम जवाबों पर ठहर गए अब हमारे पास जवाब सब है प्रश्न बिल्कुल नहीं है हर चीज का उत्तर है सवाल बिल्कुल नहीं है और गांव-गांव गुरु बैठे हैं नगर नगर गुरु घूम रहे हैं साधु हैं सं्यासी है, है, है मुनि है वो लोगों को समझा रहे हैं श्रद्धा रखो श्रद्धा रखो श्रद्धा रखो वो लोगों को सुना रहे हैं अच्छा था कि जहर पिला देते श्रद्धा से कम खतरनाक सिद्ध होता आदमी मर जाता तो ठीक था आदमी जिंदा भी है और आत्मा मर गई वो प्रश्न पूछने से जो तेजस्विता आती है संघर्ष करने से विचार के जो बल आता है आग में गुजरने से प्रश्न की जो निखार आता है वो सब खो गया सब मंदा हो गया इस चौरस्ते पर मैं दोहरा के याकबल कहीं सुनते हो तो उनसे कहना चाहता हूँ कि गारगी अब प्रश्न पूछेगी और याकबल गाय वापिस लौटा जाओ अभी चलेगा नहीं अति प्रश्न पूछे जाएंगे अति प्रश्न के पूछने से विज्ञान है, लेकिन हम कोई प्रश्न प्रश्न नहीं पूछते, विचार पूछता है, विश्वास उत्तर स्वीकार करता है ध्यान रहे प्रश्न पूछ के भी उत्तर मिलते हैं लेकिन वे अपने होते हैं बिना प्रश्न पूछे भी उत्तर मिलते हैं वे सदा दूसरे के होते दूसरे का उत्तर कभी किसी देश की प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ा पाता अपना उत्तर चाहिए और अपना उत्तर उसी के पास होता है जिसके पास अपना हो। जिसके पास पास पास अपना अपना अपना हो प्रश्न ही नहीं उसके पास अपना उत्तर कैसे उस बारूद उधार उत्तरों का संग्रह होता है जिनके नीचे छाती दब जाती है और आदमी डूब जाता है हिंदुस्तान अपने रेडीमेड बासे उत्तरों में दब के मर गया डूब गया हमारी प्रतिभा का निखार नहीं है धार नहीं है हमारी प्रतिभा पर यह धार पैदा करनी पड़े इसलिए पहला सूत्र आपसे कहता हूं विश्वास नहीं विचार श्रद्धा नहीं संदेह बिलीफ नहीं डाउट संदेह जितने जोर से हमें पकड़ ले जीवन के सारे प्रश्नों को संदेह पकड़ ले उतने जोर से हम विचार में लग जाएंगे मजा यह है कि संदेह पकड़ता है तो विचार करना ही पड़ता है बचने का उपाय नहीं कोई एस्केप नहीं भागने का सुविधा नहीं अगर संदेह पकड़ेगा तो विचार करना ही पड़ेगा और अगर संदेह नहीं पकड़ेगा तो विचार की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती अनावश्यक है विचार व्यर्थ का श्रम है हम एक एक बच्चे को श्रद्धा सिखा रहे हैं बाप अपने बेटे से कह रहा है श्वास रखो क्योंकि मैं जो कहता हूं वो ठीक ही होगा क्योंकि तो मैं उम्र में बड़ा मैं बाप मैं अनुभवी हूं होंगे अनुभवी जरूर है बाप उम्र में बड़े हैं लेकिन जिंदगी जो सबसे बड़ा पाठ सिखा सकती थी उससे चूक गए वो ये था कि किसी पर श्रद्धा मत थोपना अन्यथा उसके विचार का जन्म नहीं हो पाए। उसमें तो श्रद्धा थोप रहा है बाप थोप रहा है माँ थोप रही है उन्हें सुविधा है क्योंकि बच्चों के सवाल तकलीफ में डालते हैं अति प्रश्न हो जाते हैं अगर उत्तर दो तो वो और गहरी बातें पूछेंगे इसलिए बात पहले ही सचेत हो जाता है कि ऐसी बातों ने पूछ ले जिनके उत्तर मुझे पता नहीं इसलिए वो पहले ही डंडा उठा लेता है कि बस अब आगे मत पूछना यही बात खत्म करो हम सब जानते हैं और तुम भी जान लोगे जब वो मराएगी, अनुभव आएगा बच्चे प्रश्न पूछते आते हैं बूढ़े उत्तर लिए हुए मर जाते हैं सब बच्चे फिर से प्रश्न उठाना चाहते हैं वही जो दुनिया में पहले दफा बच्चों ने उठाए होंगे लेकिन हम उनकी गर्दन दबा देते हैं। और हमारी शिक्षा उन्हें संदेह नहीं सिखाती हमारी शिक्षा सिर्फ उन्हें उत्तर सिखाती है गुरु भी डंडा लिए पूरी हमारी शिक्षा की व्यवस्था उत्तर सिखाने की व्यवस्था है हम कंप्यूटर की तरह आदमी को फीट कर देते हैं हर चीज का उत्तर बता देते हैं टिम्बकटू कहा है बता देते हैं ये रहा अफ्रीका कहाँ है ये रहा पानी कैसे बनता है ऐसे बनता है सब उत्तर दे देते हैं और 20-25 वर्ष की इस अत्यंत अमानवीय शिक्षा के भीतर से गुजरकर जिसमें बाप माँ भाई परिवार शिक्षक सब समझ लेते बच्चे की प्रतिभा प्रश्न पूछना बंद कर देती फिर वो प्रश्न पूछती ही नहीं फिर उत्तर बांध के बैठ जाती है और वो आदमी मर गया सच बात यह है कि हम मर बहुत पहले जाते हैं दफनाए बहुत बाद में जाते हैं बड़ा फासला होता है मरने और दफनाने में बहुत कम सौभाग्यशाली लोग हैं जो उसी दिन मरते हैं जिस दिन दफनाए जाते कोई 30 साल में मर जाता है कोई 25 साल में दफनाता है कोई 70 साल में दफनाया जाता है कोई 80 साल में अभी अमेरिका के हिफ्तियों ने एक छोटा सा नारा दिया है वो नारा मुझे बहुत प्रीतिकरण लगा वो नारा बहुत अजीब उन्होंने नारा दिया है कि 30 साल के ऊपर के आदमी का भरोसा मत करना क्योंकि 30 साल के ऊपर के आदमी के जिंदा होने का ही सबूत नहीं वो आमतौर से मर गया होता है इसमें इसमें सच्चाई है ये बात एकदम झूठ नहीं मालूम पड़ती इसमें सच्चाई मार ही डालते हैं हमें प्रक्रिया बदलनी पड़े एक एक घर में प्रश्न को जगाना पड़े सब सहयोगी हो सकते हैं प्रश्नों को जगाने में और अगर बच्चों के प्रश्न जगाए जाए उनको संदेश दिया जाए और शिक्षा के द्वार पर वे बड़े प्रश्न पूछते हुए पहुंचे और शिक्षा के मंदिर से लौटते वक्त और बड़े प्रश्न लेकर लौटे तो मुल्क का सारा मन जो सो गया है वो जग सकता है वो आज जग सकता है कोई कारण नहीं है लेकिन लेकिन उसमें बड़ी तकलीफे है क्या होगा उनका जो विश्वास पर ही जी रहे हैं और विश्वास पे बहुत कुछ जी रहा है क्या होगा उनका जो विश्वास पर ही टिके हैं और विश्वास पे बहुत कुछ टिका है क्या होगा उनका जिनका विश्वास ही सारा शोषण है उन सबको बड़ी बेचैनी छा जाती है उन सबको बड़ी कठिनाई हो जाती है इसलिए वे संदेह उठाने वाले लोगों से भयभीत है घबराए हुए वे चाहते हैं कि संदेह मत उठाओ क्योंकि संदेह पदावत ले आ सकता है इसलिए वे चाहते हैं लोगों को संतोष सिखाओ, ताकि संतोष पदावत को मार दे अभी रासायनिक बड़ी खोजे हुई है एल है मेस्कलीन है और तरह के ड्रग्स खोजे गए है और कुछ ऐसी केमिकल व्यवस्था भी कल्पना में आ गई है जिससे मनुष्य के भीतर से असंतोष को दूर किया जा सकता बहुत दूर नहीं है वो दिन कि हम गाँव के पानी की झील में ऐसे केमिकल्स डाल दें कि सारे गांव के लोग अपने अपने नल से पानी पीते रहें उन्हें पता भी ना चले और उनके भीतर से असंतोष समाप्त हो जाए जब मैं भी एक रासायनिक क्रांति पर एक किताब पढ़ रहा था और जब मुझे ये पता चला कि इस तरह के द्रव्य खोज लिए गए है जो आदमी के भीतर से अशांति को असंतोष को विद्रोह को छीन सकते हैं तो मेरा मन हुआ उस लेखक को एक पत्र लिखूं कि तुमने अब खोजिए ये? ये बड़ी पुरानी खोज है भारत में 5000 साल पहले खोज रही लेकिन हमने आध्यात्मिक तरकीबें खोजी थी बौतिक तरकीबें नहीं हम किसी आदमी को कोई इंजेक्शन दे के संतोष नहीं लाना चाहते हमने संतोष की और भी अच्छी व्यवस्था खोजी थी हम संतोष ही पिलाते थे बचपन से हमने इस देश को संतुष्ट ही रखा हमने उस बिंदु तक न जाने दिया जहाँ असंतोष शुरू होता है क्योंकि जहाँ असंतोष शुरू होता है तो फिर बाइलिंग प्वाइंट बहुत दूर नहीं रहता फिर उबलने का बिंदु भी पास आएगा और क्रांति होगी असंतोष है आग अगर बढ़ती चली जाए तो इस बिंदु पर एब्रेशन पानी भाप बनेगा भा। छलांग लगेगी क्रांति हो जाएगी इसलिए हम संतोष सिखाते रहे हम कहते हैं संतोष सबसे बड़ा धर्म संतोष से बड़ा अधर्म नहीं हो सकता क्योंकि धर्म का मतलब अगर गति है अगर धर्म का मतलब विकास है अगर धर्म का मतलब प्रगति है अगर धर्म का मतलब रोज आगे जाना है तो संतोष धर्म नहीं हो सकता असंतोष धर्म होगा हम सिखाते हैं कि संतोष जिसे मिल गया उसे सब मिल गया नहीं बात उल्टी संतोष जिसे मिल गया उसे सब नहीं मिल जाता हाँ, सब जिसे मिल जाए उसे संतोष जरूर मिल सकता है लेकिन हम संतोष को पहले पिला देते हैं और तब सब यात्रा बंद हो जाती है डबरा बन जाता है एक नदी अगर संतुष्ट हो जाए तो तालाब बन जाएगी सागर नहीं बन सकती कैसे बनेगी सागर नदी संतुष्ट हो जाए तो जाए कहां पहाड़ों को तोड़े क्यों लड़े क्यों पत्थरों से मार्ग क्यों बनाए अनजान अपरिचित खाइयों खडों में भटके क्यों सागर का क्या भरोसा है सागर होगा ही इसका क्या पता है सागर है बहुत दूर गंगा है गंगोत्री में सागर है बहुत दूर इतना लंबा फासला कोई मार्ग बना नहीं पक्के सीमेंट रोड नहीं पत्थर तोड़ने हैं रास्ता बनाना है अनजान अपरचित को जिसका ठिकाना नहीं कहा है वहां जाना है कौन जाए संतोष कर ले गंगा तो गंगोत्री ही रह जाए फिर गंगा ना बन पाए मालूम है गंगोत्री का गंगा बहुत बड़ी नहीं हो भी नहीं सकते तो सागर से मिलते समय बड़ी होती अमेजान नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजान नदी में दुनिया का सबसे ज्यादा पानी लेकिन अमेजान नदी जहां से निकलती है वो जगह सब भारतीयों को घुमाने जैसी और कहीं उन्हें ले जाने की जरूरत नहीं सब भारतीयों को अमेजान नदी के उद्गम स्रोत पर जरूर ले जाके खड़ा कर देने जैसा है वहां जहा से अमेजान निकलती है वहां से सिर्फ एक एक बूंद टपकती है और एक एक बूंद के टपकने में भी दो बूंद के बीच में 20 सेकंड का फासला है एक बूंद गिरती है फिर 20 सेकंड बाद दूसरी बूंद गिरती है यह अमेजान नदी का उद्गम स्रोत है कितना सौभाग्य होता है इस नदी का कि यही तृप्त हो जाती है और संतुष्ट हो जाती है तो यह एक बूंद ही रह जाती शायद बूंद भी रह जाती लेकिन यह अमेजान सागर बन जाती यात्रा करती है असंतोष की और आगे और आगे और आगे, आगे बागी चली जाती है भारत की प्रतिभा बूंद रह गई है सागर नहीं बन पाई संतोष पकड़ गया है जो है चुपचाप स्वीकार कर लो हमारे सारे शिक्षक समझा रहे हैं आवश्यकताएं कम करो हमारे सारे शिक्षक समझा रहे हैं सिकड़ो सिकड़ो सिकड़ो बिल्कुल बूंद रह जाओ हमारे शिक्षक समझा रहे हैं सब सकोड़ो जीवन कहता है फैलो जीवन कहता है विस्तार करो जीवन कहता है जाओ दूर को अनंत को और हमारे शिक्षक कहते हैं सिकड़ो सीमा छोटी करो और छोटी करो जितनी भी है बड़ी है और सिकड़ो और सिकड़ो और मर जाओ कब्र में समा जाओ तो परम स्थिति को प्राप्त हो जाओ जिंदगी है विस्तार जिंदगी का सूत्र है विस्तार यहां सब बड़ा होता है एक बीज बोते हैं वृक्ष पैदा होता है छोटा सा बीज इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है कि हजार बैलगाड़िया उसके नीचे विश्राम करे और एक छोटा सा बीज बो दे तो उस वृक्ष पर अरबों बीज पैदा होते कितना फैलाव कर दिया एक बीज ने एक छोटा सा बीज फैल के अरब बीज हो गया अरब बीज बोदे फैलता चला जाएगा फैलता चला जाएगा जीवन विस्तार मेरी दृष्टि में ब्रह्म का एक ही अर्थ उस शब्द का भी वही अर्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ है फैलाव विस्तार जो फैलता ही चला जाता है जो रुकता ही नहीं जो रुकता ही नहीं जो अंत हीन फैलाव ब्रह्म शब्द का भी मतलब यही है ब्रह्म का मतलब होता है दी एक्सपेंडिंग अभी आइंस्टीन के बाद ये पता चला कि विश्व जो है ब्रह्मांड जो है वो फैल रहा है वो एक्सपेंड कर रहा है वो ठहरा हुआ नहीं है सब तारे अरबों खरबों मील प्रति सेकंड के हिसाब से फैलते चले जा रहे हैं जैसे कोई हवा का फुग्गा हो रबर का और उसको हम हवा भरते जाए वो फैलता चला जाए ऐसा हमारा ये विश्व ठहरा हुआ नहीं है ये फैलता चला जा रहा है इसकी सीमाएं रोज बड़ी हो रही हैं ये अंतहीन फैलाव जिससे पहली दफे ब्रह्म शब्द सूझा होगा वह आदमी अद्भुत रहा होगा क्योंकि ब्रह्म का मतलब होता है फैलना फैलते ही चले जाना फैलते ही चले जाना लेकिन कितना अद्भुत है जिन लोगों ने ब्रह्म शब्द खोजा उन्हीं लोगों ने सिकुड़ने की फिलोसफी खोजी मैं कहते विद्य सिकुड़ते चले जाओ अपरिग्रह अनाशक्ति त्याग वैराग सिकड़ो छोड़ो जो है उससे भागो और सिकुड़ते जाओ सिकुड़ते जाओ जब तक बिल्कुल मर न जाओ तब तक सिकुड़ते चले जाओ संतोष इसका आधार बना सिकुणना इसका क्रम बना और भारत की आत्मा से गई और संतुष्ट हो गई अब जरूरत है कि फैलाओ इसे इस चौराहे पर फैलने का निर्णय लेना पड़ेगा छोड़ो संतोष लाओ नए असंतोष नए डिसकंटेंट दूर को जीतने की दूर को पाने की दूर को उपलब्ध करने की आकांक्षा को जगाओ अभी को जगाओ कि जो भी पाने योग्य है पाकर रहेंगे जो नहीं पाने योग्य है उसको भी पाकर रहेंगे तो इस की प्रतिभा में प्राणा है इसके भीतर से कुछ जगे क्योंकि तो जब भी कुछ जगता है तब फैलना चाहता है और जब फैलना नहीं चाहते आप तो सोने के सिवाय गुरु बाहर नहीं रह जाता सो जाता है अभी जगह नहीं है डिस्कंटेंट असंतोष कहीं अगस्टीन ने एक शब्द लिखा है वो मुझे प्रीति कर हो गया लिखा है उसने डिवाइन डिस्कंटेंट लिखा है धार्मिक असंतोष लिखा है पवित्र असंतोष असंतोष से ज्यादा पवित्र और कुछ भी नहीं क्योंकि असंतोष गति है विकास है परिवर्तन है क्रांति है इसलिए आज की चर्चा में ये दो सूत्र दोहरा दू और बात पूरी करूं विश्वास नहीं चाहिए विचार अंधापन नहीं चाहिए संदेह अंधे विश्वासों की श्रृंखलाएं नहीं चाहिए वैज्ञानिक चिंतन संतोष नहीं चाहिए असंतोष अगति नहीं चाहिए गति चाहिए अभीपा अनंत को जीत लेने की फैल जाने की काश भारत के मन में अनंत की अभी जाग जाए तब तो हम अपनी सोई हुई आत्मा को पुनः जगा सकते हैं और ध्यान रहे जागा हुआ भारत ही निर्णय ले सकेगा कि इस चौराहे से कहा जाए सोया हुआ भारत तो इसी चौराहे पे अफीम खा के सोया रहेगा अफीम के हमने अच्छे अच्छे नाम रखे है किसी अफीम की पुड़िया पे लिखा है राम नाम किसी अफीम की पुड़िया पे लिखा है भगवत भजन किसी अफीम की पुड़िया पे कुछ और किसी अफीम की पुड़िया पे कुछ और अफीम की पुड़िया तैयार है भक्तगण अफीम की पुड़िया लेके चौरस्ते पे सो रहे हैं और आप पूछते हैं कि समाज परिवर्तन के चौराहे पर और समाज अफीम खा के सोया हुआ है कौन परिवर्तन कैसा चौराहा कहाँ जाना है झंझट न मत पढ़ो अफीम लो सो जाओ सोने से ज्यादा सरल सुविधा पूर्ण और कुछ भी नहीं इस संबंध में जो भी प्रश्न हो वो आप लिख देंगे कल सुबह उनके हम बात कर सके मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुनाओ से अनुत हुआ और अंत में सबके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम